श्री श्रीघर्घ संहिता विश्वजीत खंड पचासवां अध्याय राजसुय यज्ञ का मंगलमय उत्सव देवताओं ब्राह्मणों तथा तो अतिथियों का दान मान से सत्कार नारद जी कहते राजन अर्थसिद्धि के द्वारभूत पिंडारक क्षेत्र में जो रैवतक पर्वत और समुद्र के बीच में स्थित है यज्ञ का आरंभ हुआ उस यज्ञ में जो कुंड बना उसका विस्तार पाँच योजन का था ब्रह्मकुंड एक योजन का और पांच कुंड दो कोष में बनाए गए थे वे सभी कुंड मेखला गर्त विस्तार और वेदियों के साथ सुंदर ढंग से निर्मित हुए थे वहाँ का महान यज्ञ स्तंभ एक हजार हाथ ऊंचा था सुवर्ण में यज्ञ मंडप का विस्तार पाँच योजन था जो चंदोवों और बंदनवारों से सुशोभित था केले के खंभे उसकी शोभा बढ़ाते थे भोज वृष्णि अंधक मधु सूरसेन तथा दशारह वंश के जादुओं से घिरे हुए राजा उग्रसेन देवताओं से युक्त इंद्र की भांति उस यज्ञ मंडप में शोभा पाते थे जैसे परमात्मा अपनी विभूतियों में शोभा पाता है उसी प्रकार परिपूर्णतम भगवान यज्ञावतार श्री कृष्ण उस यज्ञ में अपने पुत्रों और पत्र पौत्रों से सुशोभित होते थे महान संभार का संचय करके गर्गाचार्य को गुरु बनाकर जग्रसेन ने क्रतु श्रेष्ठ राजसु यज्ञ की दीक्षा ली मैथिल उस यज्ञ में दस लाख होता दस लाख दीक्षित अध्वर्यो और पाँच लाख उद्गाता थे अग्निकुंड में हाथी की सूढ़ के समान मोटी घृत की धारा गिराई जाती थी जिसे खा पीकर अग्नि देवता अजीर्ण रोग के शिकार हो गए उन दिनों तीनों लोगों में कोई भी जीव भूखे नहीं रह गए सब देवता सोमपान करके अजीर्ण के रोग हो गए अपने धर्मपत्नी रुचिमती के साथ बलवान यादवराज उग्रसेन ने पिंडार तीर्थ में यज्ञ का अवृत स्नान किया वे व्यास आदि मुनीश्वरों के साथ वेद मंत्रों के द्वारा विधिपूर्वक नहाए जैसे दक्षिणा से यज्ञ की शोभा होती है उसी तरह रानी रुचिमती के साथ राजा उग्रसेन की शोभा हुई देवताओं तथा मनुष्यों की धुंधुमिया बदने लगी और देवता उग्रसेन के ऊपर फूल बरसाने लगे सोने के हार से विभूषित चौदह लाख हाथी उग्रसेन ने दान किए सौ अरब घोड़े उन्होंने में में दक्षिणा के रूप दिए बहुमूल्य हारों और वस्त्रों के साथ करोड़ों रत्न वस्त्र मुनिवर गर्गाचार्य को भेंट किए नौ रत्न मुनिवर गर्गाचार्य को भेंट किए साथ ही उन्हें घर गृहस्थी के उपकरण भी अर्पित किए महामनश्री यादवेंद्र राजा उग्रसेन ने उस यज्ञ में एक हजार हाथी दस हजार घोड़े और बीस भार ब्रह्मा बने हुए ब्राह्मण को दिए जैसे राजा मरुत के यज्ञ में ब्राह्मण लोग दक्षिणा से इतने संतुष्ट हुए थे कि अपने अपने स्वर्ण में पात्र भी छोड़कर चल दिए थे उसी प्रकार महाराज उग्रसेन के इस यज्ञ में भी ब्राह्मण संतुष्ट तथा हर्षोत्फुल्ल होकर अपने घर लौटे अपने अपने भाग को पाकर संतुष्ट वे सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए बंदेजनों को भी बहुत द्रव्य दिया गया जिससे जय जयकार करते हुए वे अपने घर गए राक्षस दैत्य वाले पशु तथा पक्षी भी संतुष्ट होकर गए समस्त नाग भी संतुष्ट चित्त होकर अपने अपने घर पधारे गौवे पर्वत वृक्ष समुदाय नदियाँ तीर्थ तथा समुद्र सबको अपना अपना भाग प्राप्त हुआ और वे सब संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को पधारे जो राजा आमंत्रित किए गए थे उन्हें भी बहुत भेंट देकर दान बान के द्वारा उनकी पूजा की गई और वे सब संतुष्ट होकर अपने अपने घर को गए नंद आदि मुख्य मुख्य गोपों का पूजन स्वयं श्री कृष्ण ने किया वे सब लोग प्रेम और दान से प्रसन्न हो ब्रज को लौटे राजन इस प्रकार मैंने तुमसे राजसु यज्ञ यग, महायज्ञ के मंगलमय उत्सव का वर्णन किया जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं वहाँ कौन सा कार्य सफल नहीं होगा जो मनुष्य सदा इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं उन्हें धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परेश परमेश्वर और पुराण पुरुष हैं वे तुमको पवित्र करें जो मनुष्य उनकी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे अपने कुल को पवित्र कर देते हैं विदय राज परमेश्वर हरि ने यज्ञ के बहाने समस्त भूतल का भार उतार दिया जो यदकुल में चतुर्भ्यूरूप धारण करके प्रकट हुए उन अनंत गुणशाली भुवन पालक परमेश्वर को नमस्कार है पूर्ण परेश परमेश प्रभु पुना तो वो युराण पुष्व ये तस्य कथां कथा विचित्र कवीथम स्वकुल नरास्ते चले परेश्वरो भारं यो छमुणा इस प्रकार से सी गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलासु संवाद में उग्रसेन के महान अभ्युदय के प्रसंग में राष्ट्रीय यज्ञोत्सव का वर्णन नामक पचासवां अध्याय पूरा हुआ विश्वजीत खंड संपूर्ण